रिया के सर विक्रांत और रिया को घूरी रहे थे कि अचानक से विक्रांत ने चिल्लाना शुरू कर दिया रुक जा तू फिर से आ गई साली चुड़ैल, रुक तू अभी बताता हूँ विक्रांत हाथों में फल काटने वाला चाकू लेकर उस आंटी की तरफ दौड़ पड़ा रिया को भी समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है वो तेजी से उस औरत की तरफ भागते हुए बोली ओ आंटी मेरे पापा को लग रहा है फिर से दौड़ा पड़ गया वो विक्रांत की तरफ इस तरह से इशारे करके बातें कर रही थी की उसके सर को ये कन्फर्म हो जाए की विक्रांत ही उसके फादर है विक्रांत हाथ में चाकू लेते हुए उस औरत के पीछे भागा बहुत दिन से तेरा पीछा कर रहा था मैं पकड़ लिया आज अब तू तो चल तू तो थाने में वो आंटी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन रिया ने उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए ही भगाने लगी आंटी आप जल्दी जाओ वरना वरना पापा आप पर अटैक कर देंगे जल्दी जाओ पर ये भागो आंटी जल्दी से मैं आपका वाटर घर पहुंचा दूंगी जल्दी जाओ अब तक विक्रांत हाथ में चाकू लिए दुकान से बाहर आ चुका था वो गुस्से में जोर से दहाड़ता हुआ उस औरत के पीछे भागा विक्रांत का ये रूप देख वो और डर के मारे वहाँ भागने लगी यहाँ तक कि रिया के सर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो घबराए हुए किसी तरह से विक्रांत को रोकने की कोशिश करने लगे जाते जाते भी आंटी कुछ कहना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया चल पुलिस स्टेशन तू जल्दी चल आज तो तुझे जेल में डाल के ही छोड़ूंगा विक्रांत को यूं दहाड़ते देख पल भर में ही आंटी वहां से रफू चक्कर होगी रिया के सर घबराए हुए विक्रांत को पकड़ खड़े थे लेकिन फिर भी विक्रांत उन्हें झटका मारते हुए खुद को उनकी पकड़ से दूर करने की कोशिश कर रहा था छोड़ो मुझे आज मैं इसे नहीं छोडूंगा। पुलिस स्टेशन लेकर ही विक्रांत की, की आंखों में इशारा करते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा बस बस बहुत हो गया अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो पापा उठो उठो आप जिस मुजरिम को पकड़ रहे थे वो खुद ही पुलिस स्टेशन सरेंडर करने के लिए गया है उठो आई एम सॉरी सर पापा की वजह से आपको भी परेशानी हुई इसके बाद रिया ने बात बनाते हुए कहा हाँ ठीक है पापा ठीक है पकड़ लेंगे हम उसको सर मेरे पापा खुद को पुलिस इंस्पेक्टर समझते हैं उन्हें लगता है कि उनका काम मुजरिम पकड़ना है इतना कहकर रिया जोर जोर से रोने लगी ओ अरे चुप हो जाओ बेटा चुप हो जाओ कोई बात नहीं रिया के सर के माथे पर भी पसीना आने लगा बेटा तुम पापा का ध्यान रखो इनका इलाज करवाओ हाँ सर वो मेरे अंकल कुछ ही दिन में यहाँ आने वाले हैं वो पापा को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे पापा को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल रहना होगा हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं पापा ठीक हो जाएंगे तुम परेशान मत हो तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ये कभी फोन क्यों नहीं पिक करते और तभी उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में भी ये पुलिस बनकर घूम रहे थे अगर मुझे पहले ही तुम्हारे घर की इस कंडीशन का पता होता तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में इन्हें बुलाता ही नहीं लेकिन रिया बेटे कुछ भी हो जाए घर की कंडीशन कैसी भी हो तुम कभी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना चाहे जो हो जाए पढ़ते रहना तुम बहुत अच्छी बच्ची हो एक दिन तुम सब ठीक कर लोगे यस सर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी इसीलिए तो मैं और मन लगाकर पढ़ती हूं हाँ बेटा अच्छे से रहना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना चलो अब मैं चलता हूं जा रहा हूँ सर के मुंह से जाने की बात सुनकर एक बार फिर से विक्रांत बोल पड़ा अरे सर आप जा रहे हैं रुकीये कुछ फल लेते जाइए नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है मैं चलता हूँ इतना कहकर रिया के सर फटाफट वहां से जाने के लिए रवाना हो गए ओके okay, सर गुड बाय रिया ने सर को विदा करते हुए कहा सर के जाते ही विक्रांत ने गहरी सांस खींची उसके माथे पर पसीना रिसता हुआ देखा जा सकता था विक्रांत इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े मुजरिम को पकड़ते हुए भी इतना नहीं घबराता था आज तो बाल बाल बच गए वरना मैं तो मर ही गई थी रिया ने तेज तेज सांस खींचते हुए कहा जब वो आंटी आई तभी मुझे लग गया था कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है लेकिन सर फिर आपने बहुत सही गेम खेला मजा आ गया वैसे रिया ने हंसते तो हुए वरना पता नहीं क्या होता अभी विक्रांत और रिया राहत की सांस ले ही रहे थे की रिया ने देखा विक्रांत के पीछे दस पंद्रह लोगों की भीड़ आ रही थी उन सभी के हाथ में लाठी डंडे थे और सबसे आगे वो आंटी भी भागी चली आ रही थी जो थोड़ी देर पहले वॉटरमेलन लेने के लिए आई हुई थी आंटी को अपनी तरफ आते देख रिया ने तुरंत ही विक्रांत को वहां से भागने का इशारा किया पल भर में ही विक्रांत दुकान से गायब हो गया आंटी अपने आस पड़ोस में बारह पंद्रह लोगों के साथ आई हुई थी दुकान के पास पहुंचते उन्होंने रिया से कहा वो दोनों अजनबी कहां गए रिया कहा से आए थे वो कौन किसकी बात कर रही है आप मैं कुछ समझी नहीं अरे वही जो अभी मुझे मारने के लिए दौड़ा था कहाँ गया वो खुद क्या पुलिस बता रहा था शायद उस औरत के साथ आए हुए लोग भी काफी जोश में दिख रहे थे अगर उन्हें इस वक्त कहीं भी विक्रांत नजर आ जाता तो पक्का था उसके हाथ पैर तोड़कर रख देते ये लोग कोई तो नहीं था आंटी लग रहा है आपको कोई सपना आया रहा होगा अच्छा ये वाटरमेलन लो पैंतालीस का है चालीस लगा दूंगी लास्ट आंटी आश्चर्य से रिया की तरफ देख रही थी उसके साथ आए हुए लोग भी एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे उधर विक्रांत वहाँ से भागकर दूसरी गली में आ चुका था उसने आज रिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी अपने सिर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया था विक्रांत मस्ती से झूमते हुए सड़क कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ अरे ये तो मंजू है मंजू सचदेवा ये यहाँ क्या कर रही है कार का शीशा नीचे करते ही मंजू ने विक्रांत को तुरंत ही कार में बैठने का इशारा किया जल्दी गाड़ी में बैठो जल्दी करो